उसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी हे माँ हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी नमस्कार आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको कुछ समसामयिक यानी कि जो अभी बीता है उसके सिलसिले में उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बात करना चाहूंगा क्या बीता है अभी अभी हाल में बीता है नवदुर्गा, दुर्गा पूजा विजयादशमी यानी कि एक नौ दिन का ऐसा अवसर जिसमें कि माता की पूजा की गई अब देखिए माता की पूजा की गई ये एक सामान्य शब्दावली है और माता के अनेक रूपों की पूजा की जाती है और ऐसा करके बात करते हैं और विशेषकर हम लोग जो बनारस वगैरह में रहे हैं हमारे लिए तो दुर्गा पूजा का अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक तरह का सामाजिक उत्सव भी हो जाता है मगर यहां पर मैं ना तो इस उत्सव की बात करना चाहता हूं ना इस उत्सव से संबंधित सामाजिक रीति रिवाजों की बात करना चाहता हूं मैं यहां पर बात करना चाहता हूं अपनी मां की क्योंकि इतनी बार मां शब्द दिमाग में मतलब कानों में पढ़ा इतनी बार सुना गया इतनी बार कहा गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि आज का कार्यक्रम मैं सिर्फ अपनी मां पर करूं देखिए क्या होता है हम सब लोग उसमें मैं भी शामिल हूं पिता की बातें अक्सर करते हैं और मैंने भी अब तक अपने कार्यक्रमों में यानी कि जो लगभग चौरासी पचासी एपिसोड बताए हैं उसमें से कम से कम 10-15 एपिसोड्स में तो मैं पिताजी की घटनाएं बताता ही रहा हूं वो शायद इसलिए क्योंकि पिताजी के बारे में बात करना स्वाभाविक लगता था कि उनके बारे में बात की जा सकती है मगर मां वो जो भी करती थी वो जो भी कहती थी वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड था कि मां तो करती ही है और हमारी क्या सभी की माए ऐसा करती पिता सबके अलग अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं मगर माए तो सबकी एक जैसा व्यवहार करती हैं तो मां के व्यवहार में ऐसा क्या बताने की बात है तो साहब इसीलिए शायद मैं अपनी बातों में मां का चर्चा बहुत कम किया मैंने बहुत मतलब सॉरी मैंने अपनी मां की चर्चा बहुत कम की और मैं उसके लिए थोड़ा शर्मिंदा भी हूं कि मुझे और ज्यादा बात करनी चाहिए थी तो इसलिए आज का दिन मैंने सोचा कि आज से ही शुरू करता हूं कि आज से यदि पिताजी पर एक एपिसोड करूंगा तो मां पर भी एक एपिसोड करूंगा अब आप देखिए मैं आपको कोई बोर नहीं करना चाहता मां के बारे में बातें करके मगर मेरी मां में कुछ विशेषताएं थी जिनका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा तो इसके शुरुआत उनके बचपन से करता हूं मेरी मां अपनी पांच बहनों में सबसे छोटी बहन थी और सबसे छोटी बहन होने के नाते मुझे लगता है कि उस जमाने में भी मेरी मां का जन्म संभवतः 1930 सौ तीस या उन्नीस में हुआ था मैं 1930 मानकर चलता हूं क्योंकि उनको भी पूरी तरह से अपने जन्म का वर्ष कंफ्यूज था कंफ्यूजन था उनको पिताजी कभी उन्नीस कहते थे कभी 30 कहते थे कभी इकतीस कहते थे मगर खैर चलिए 1930 मानकर चलते हैं तो मेरी मां ने जिस समय जन्म लिया उस समय उनसे बड़ी पांच बहनें घर में थी और उनसे छोटे एक भाई उस, उनके बाद भी एक भाई का जन्म हुआ तो यानी कि घर के सबसे छोटे बच्चों में थी परंतु बताया जाता है ऐसा मैंने सुना है कि मां को छोटी बहन होने के नाते सभी भाइयों का बहुत प्यार सम्मान सब कुछ मिला मगर उसके साथ में ही क्योंकि अभिभावकों के लिए उस जमाने में छोटे बच्चे जो थे वो ऐसा कहें कि वो सिर्फ रिपीटेशन ऑफ द अर्लियर प्रोसेस थे यानी कि बड़े बच्चों को पालने में जो लालन पालन में जो देखभाल ये सब होता है वो सब इन छोटे बच्चों के साथ शायद ही होता हो क्योंकि ये होता था कि ये जिम्मेदारी बड़ी बहन संभाल लेगी या बड़ी बहनें संभाल लेंगी तो वही इनके साथ भी होता था और मेरी मां को बचपन में चेचक हो गई थी तो उनको चेचक के दाग भी थे और मैं मैं तो यही कह सकता हूं कि मैंने तो कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और शायद हमारे घर में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया परंतु उनके दिल में एक एक ग्रंथी थी जिसके चलते उनको उन चेचक के चिन्हों से बहुत मतलब उनका जिक्र जो था वो उनको बहुत उद्वेलित कर जाता था अच्छा उसके बाद मेरी मां उन्नीस में एमए पास कर चुकी थी और आप सोचिए कि उस जमाने में यानी कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस जमाने में उस युग में एक छोटे से शहर बरेली में मेरी मां साइकिल से अपने कॉलेज जाया करती थी जो कि आज की तारीख में भी शायद उन छोटे शहरों में एक बड़ी बात है उन्होंने एमए पास किया को एजुकेशन का कॉलेज था जहां पर कि उन्होंने एम पास किया साइकिल चलाती थी बैडमिंटन खेलती थी यानी कि वो अपने जमाने से कितना आगे चल रही थी और ये बात भी बता दूं कि पिताजी से जो उनका विवाह हुआ था वो उन दोनों की पसंद से हुआ था तो उन्होंने अपना वर भी स्वयं चुना हालांकि मेरे पिताजी उनके पड़ोसी थे और बचपन से वे दोनों एक दूसरे को जानते थे और बाकायदा लड़ाई झगड़ा भी करते थे यानी कि पिताजी हमारे बताया करते हैं कि एक बार जब नन्ही सी माँ उनके बगीचे में गई पिताजी बगल वाले घर में रहते थे और एक बगीचे में एक छोटी सी हौद थी हौद आप समझते हैं मतलब जहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है तो उन्होंने हैंड पंप चला चला के उस हौद की नाली को पत्थर या कपड़ा लगा के बंद किया था और उस हौद में पानी भर दिया था और उनकी इच्छा शायद ये थी कि वो उस हौद के पानी में नहाएंगे तो हौद शायद छह इंच या सात इंच ऊंची थी तो अब स्विमिंग पूल का मजा लेना चाहते थे मेरी मां वहां पर गई उस वक्त वो छोटी सी बच्ची वहां पर गई और उसने देखा कि यह लड़का उस पानी में नहाना चाहता है तो उन्होंने शरारत उस पानी में अपना पैर डाल दिया और पैर में मिट्टी लगी थी तो वो मिट्टी पानी में घुल गई तो वो पानी गंदा हो गया बायस फिर क्या था पिताजी ने तत्तर दो तीन तमाचे लगा दिए अब साहब तो उन्होंने तमाचे लगाए तो इन्होंने उनके बाल पकड़कर खींचे तो ये जो मारपीट हुई उसके बाद कई महीनों तक बताते हैं कि उन दोनों ने बातचीत भी नहीं की और उसके बाद वो पिताजी और माताजी फिर से दोस्त हो गए और खैर फिर पड़ोसी थे शादी भी हो गई विवाह संपन्न हुआ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की दोनों ने मगर मैं फिर यह बात बताना चाहूंगा कि वो जो बचपन की लड़ाइयां थी ना वो तो साहब चलती ही रही और मेरे ख्याल से वो बचपन की लड़ाइयां दोनों ने कभी छोड़ी नहीं यानी कि जबकि माता जी का अंतिम समय आ गया उस समय तक ना तो पिताजी ने उनको कभी भी क्या कहा जाए उसको यू कहें कि ना तो उन्होंने उनके ऊपर कोई रहम किया जब जैसा मौका लगता था दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह लड़ लेते थे मुझे आज भी उनके लड़ने का एक दृश्य याद है कि साहब वो दोनों बनारस से और बंबई आए हुए थे माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे और माता जी को बंबई में हमारे लोगों के साथ रहने में अच्छा लगता था शायद तो हमारे पिताजी जो थे वो उनको अच्छा नहीं लगता था उनको ये था कि भाई हम अपने घर में रहेंगे यानी बनारस में रहेंगे तो अक्सर वो कहा करते थे कि तुम यानी कि मेरी माता जी का नाम था सुशील कहते थे सुशील तुम आखिरकार ऐसी क्या बात है कि तुम अपना घर छोड़ इन लोगों के घर में रहना चाहती हूं यानी कि देखिए हम लोग उनके लड़के थे मगर वो हमारे घर को अपना घर नहीं समझ रहे थे क्योंकि उनको उस वक्त लड़ने का कोई बहाना चाहिए था और साहब तो मां भी तुर्की ब तुर्की कहती थी कि अरे आखिरकार तुम कैसे पिता हो कि तुम अपने लड़के के घर को पराया घर समझते हो है साहब वो झगड़ा चलता रहा और हम लोग कभी तो उस झगड़े में पंच की भूमिका में बुलाए जाते थे और कभी एक क्या बोलते हैं उसको लिसनर की भूमिका में कि वो एक अपनी बात कहता था दूसरा अपनी बात कहता था मगर सच बताएं हम लोग समझते थे कि अगर जो ये लोग झगड़ेंगे नहीं ना तो इनका खाना हजम नहीं होगा वो जो बचपन की आदतें थी वो कहां जाएंगी खैर साहब तो मैं बताना सिर्फ ये चाहता था कि मेरी मां एक अत्यंत इंडिपेंडेंट महिला थी और जो आज मैं देवी दुर्गा के बारे में तरह तरह के रूपों के लिए सुनता हूं तो मैं ये समझता हूं कि मैंने अपनी माँ में अनेक उन रूपों की छवि देखी सभी ने देखी होगी अपने अपनी माँ में और मैं अपनी माँ का चूखे जिक्र कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने वो छवि देखी जिसमें कि उनका वो रूप भी था जहां पर कि उन्होंने जब पिताजी का कठिन समय आया तो उन्होंने अपने हाथों की सोने की चूड़ियां उतार कर दे दी कठिन समय क्यों आया शायद किसी की बीमारी के लिए कुछ खर्चा चाहिए था और पिताजी के पास तो पैसे थे नहीं तो मां ने उनके मांगे बिना अपने हाथों की चूड़ियां दे दी मैंने उन्हीं से सीखा है कि यदि आपके किसी निकट को सहायता की आवश्यकता है तो यह इंतजार मत करिए कि वो आपसे सहायता मांगे आपको खुद आगे बढ़कर वो सहायता ऑफर करनी है ताकि उसको कहने की हिचकिचाहट ना होने पाए तो अब ये बात दोस्तों के लिए भी सही होती है कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्त हिचकिचाह जाते हैं कि भाई मैं फलाने से सहायता मांगूंगा तो ना मालूम वो क्या सोचेगा ना मालूम क्या कहेगा ना मालूम देगा या नहीं देगा और अगर नहीं देगा तो शायद मुझे बहुत खराब लगेगा तो आ, मगर मां जो थी उसने मुझको सिखाया यानी कि उसने मुझे बता के नहीं सिखाया मगर मां को देखकर मैंने सीखा कि अगर जो सहायता देनी है तो उसके लिए उसके मांगने का इंतजार मत करो तो एक ये भी रूप था और मां का एक रूप यह भी था जबकि उन्होंने जितने स्पष्टता से अपनी इच्छा को बता दिया उतनी स्पष्टता से शायद ही कोई बता पाए यहां पर उदाहरण आपको यह देना चाहूंगा कि एक बार मुझे याद है कि मेरी मां जो थी उनको शायद कोई किसी तरह की मिठाई पिताजी लेकर के आए थे और वो उन्होंने माताजी के सामने भी प्लेट में भी रख दी यानी जब खाना खा रहे थे हम लोग रात में उन्होंने उनकी प्लेट में भी रख दी तो मां ने इतनी स्पष्टता से कहा कि मैं ये मिठाई नहीं खाती हूं पिताजी ने बताने की कोशिश की कि भाई ये मिठाई इतनी महंगी है तुम तो कैसे नहीं खाती उन्होंने कहा यार महंगी सस्ती का सवाल ही नहीं मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है तब मैंने जाना वो वो पल था या वो क्षण था जब मैं समझता हूं कि उन्होंने किसी द्वेष भाव से नहीं परंतु अपनी बात स्पष्ट तौर से कहना और ये ये बहुत बड़ा गुण है कि आप किसी दूसरे को नाराज भी नहीं कर रहे हैं आप उसकी भावना को ठेस भी नहीं पहुंचा रहे हैं मगर आप अपनी बात साफ करते रहे मैं अभी इस सिलसिले में बहुत ही हाल में एक ऐसी घटना हुई जिसमें कि मुझे इस बात को करने का बहुत मतलब मुझे लगा कि हाँ शायद मैं वही कर रहा हूं देखिए मैं बहुत अब, अब, अपने बारे में क्या कहूं इतना ही कह सकता हूं कि मैं बहुत स्पष्टवादी नहीं हूं मतलब मुझे अपने मन की बात किसी से शेयर करना उतना उतना आसान नहीं लगता मेरे लिए वो थोड़ा कठिन कार्य होता है क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता हूं कि अखिरतर इससे मुझे क्या मिलेगा दूसरे को क्या फायदा होगा मैं क्यों अपनी परेशानी कह कहूं किसी से मेरे ख्याल से बहुत से कवियों ने और लेखकों ने भी इस सिलसिले में कई बातें कही है तो मैं भी कहने में हिचके हूं मगर मैंने एक बात अवश्य साफ सीखी है कि यदि मुझे किसी से कोई शिकायत है तो मैं उसको स्पष्ट रूप से कह देना बहुत बेहतर समझता हूं तो अभी ऐसा हो गया कि मेरी बेटी के कुछ उसको मकान लेने का चक्कर था तो उसमें उसको कुछ अपने किसी मकान मालिक से कुछ बात करनी थी और कुछ कहना था तो मकान मालिक का व्यवहार जो था वो थोड़ा सा आ, मतलब यो कहे कि सद्भावना पूर्ण नहीं था तो मेरी बेटी ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मैंने कहा कि देखो उस तुम उस मकान मालिक को स्पष्ट बताओ कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो सद्भावना पूर्ण नहीं है तो मेरी बेटी ने मुझसे स्पष्ट कहा कि भाई वो वो सद्भावना पूर्णता की बात ही नहीं है यह तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि ऐसा लिखा है तो कानूनी तौर से वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं मैंने कहा यार कानूनी बात अलग होती है मगर कम से कम उसको हम ये तो, तो उसने कहा कि भाई देखो ये सब मैं नहीं जानती हूं मैं कानूनी बात तो कर सकती हूं मगर अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो मैं इतना ही कहूंगी कि तुम्हें उसको बता दो बस यह है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करना हां लड़ाई झगड़ा मत करना पे आपको बताऊंगा एक कहानी इस पर भी है मेरे पास तो मैंने कहा ठीक है तो साहब बात यह हुई कि मैंने कहा कि उस व्यक्ति को कम से कम यह तो बताना पड़ेगा ना कि आप जो कर रहे हैं वो भले ही कानूनी तौर पर सही हो परंतु मानवीयता के नाते आप जो कर रहे हैं वो गलत है तो अब मेरी यह कहने की हिम्मत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैं स्पष्ट बात कहने में हिचकिचाता नहीं हूं तो अब साहब ये स्पष्टता की बात जो है यह भी मुझे लगता है कि मैंने शायद अपनी माताजी से ही सबसे पहले इस अनुभव को पाया है और सीखा है अब आपको बताऊं कि मैं कहानी चल रही थी माताजी के पढ़ाई लिखाई की तो माताजी ने त्रेपन में एमए पास कर लिया तो अब नॉर्मली त्रेपन में एमए पास कर लिया तो भाई अगर नौकरी वौकरी करनी होती तो चौवन पचपन छप्पन में नौकरी पा जाती और एमए पास थी उस वक्त 55 छप्पन में नौकरी मिलना भी उतना कठिन नहीं था मगर वो एक हाउसवाइफ बनकर रही और हम लोग का जन्म हुआ मतलब मैं मेरा भाई उन्होंने हम लोग के पालन पोषण में जो भी था अपना जीवन लगा दिया सभी माताएं है लगाती हैं तो खास बात क्या है आप ये कह सकते हैं मगर मैं तो यही कहूंगा कि भाई उन्होंने अपना जो जीवन लगाया उसमें आग आग आज की माताओं को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि वास्तव में विशिष्टता थी खास बात थी क्योंकि वो चाहती तो नहीं भी लगा सकती थी मगर खैर मगर साहब जब हम लोग थोड़ा 10वें 12वें क्लास में आ गए उस वक्त उनको एक अवसर मिला काम करने का नौकरी करने का सरकारी नौकरी करने का और साथ उन्होंने वो सरकारी नौकरी शुरू कर दी अब आपको बताता हूं कि जिसे मैंने देखा कि किस तरह से व्यक्ति अपने अपने काम को और जो वो कर रहा है उसको और अपने घर को कैसे बैलेंस कर सकता है यानी आज हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो मैंने वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर माता जी को देखा है कि किस तरह से बैलेंस किया जाता था हां यह बात आपको अवश्य बता दूं कि माता जी जो कुछ भी उनको तनख्वाह मिलती थी यानी जो भी उनकी आय थी उस आय को वे स्पष्ट बता दिया उन्होंने पिताश्री को कि भैया यह आय मेरी घर के लिए नहीं है यह आय मेरी अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए है तो साहब आपकी मर्जी क्या है तो मर्जी ये है कि उन्होंने कहा कूलर खरीदना है तो साहब कूलर उन्होंने खरीदा टीवी खरीदना है तो टीवी उन्होंने खरीदा और इस तरह से उनको ये था कि जो खर्चा वो, वो मेरी मां को जेवर का कोई शौक नहीं था तो उन्होंने किसी किस्म के जेवर बनवाने की बात कभी सोची नहीं आभूषण लोग कहते हैं कि महिलाओं का बहुत प्रेम होता है परंतु मैंने कभी भी अपनी मां को किसी आभूषण के प्रति मोह करते हुए नहीं देखा है परंतु हाँ दूसरों को आभूषण देना उनका शौक था जो कि मैंने बाद में इस बात का एहसास किया और मेरे बच्चे जब हुए तो मेरे बच्चों को के साथ मेरी दो बेटियां हैं तो दोनों बेटियां जब छोटी थी तो अधिकतर समय उन्हीं के पास गुजरा उनका तो वो दोनों बेटियां जो थी वो एक्चुअली उनका खिलौना हो गई थी खिलौना इस लिहाज से बता रहा हूं कि जितने शौक वो हमारे साथ पूरे नहीं कर सके हमारे मतलब मेरे और मेरे भाई के साथ शायद पूरे नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त आए तो पिताजी की थी और खर्चा करने के लिए पिताजी का एक साधारण नियम यह था कि भाई तुम्हें जो भी बताओ वो सामान ला दूंगा मगर खर्चा करूंगा मैं तो वो बेचारी माताजी को तो वो लड़कों के लिए अगर मान लीजिए कहती था मुझे दो कमीजें और बनवानी है तो शायद पिताजी पूछते भाई आखिरकार चार कमीजें हैं तो दो और क्यों बनवानी है मगर जब मेरी बेटियां हुईं तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं था और वो जो उनका मन करता था वो खरीदती थी मैं आज भी बता सकता हूं कि मेरी बेटी जो थी वो या, यानी कि बड़ी वाली बेटी जो थी जिस समय बहुत छोटी थी मां मेरी ऑफिस जाया करती थी उनका ऑफिस घर से बहुत दूर नहीं था तो वो मगर रोजाना सुबह जाती थी और शाम को मतलब दोपहर तक आ जाती थी वापस तो जब वो आती थी तो वो लड़की उनसे पूछती थी दादी आज मेरे लिए तुम क्या लाए तो आज मेरे लिए क्या लाइन का मतलब यह है कि इसका अंडरलाइंग ये फैक्टर है कि भैया रोजाना कुछ ना कुछ तुम्हें लेकर आना है अब वो चाहे तो तुम एक पेंसिल ले आओ चाहे तो एक रबर ले आओ और चाहे तो उनके दरवाजे में घुसते ही मेरी पत्नी का काम होता था उनके हाथ में चुपके से कोई चीज पकड़ा देना चाहे वो कोई पुराना रुमाल हो तो वो रुमाल उसको दे दिया जाता था कि बेटा आज तुम्हारे लिए रुमाल खरीद कर लाए ठीक है।, है बच्ची थी बहल जाती थी अब साहब छोटी वाली बेटी वो थोड़ी और ज्यादा चालाक थी उसने कहा कि देखो जो लाई हो वो तो लाई हो बाजार चलो कुछ खरीदना तो जब हम वहां पर थे तो हम पूछते थे भाई क्या खरीदना है तो वो कहती थी कुछ खरीदना है और साहब दादी जो थी उसको लेकर के बाजार चल देती थी यानी कि दादी और बेचारी मेरी पत्नी और वो छोटी सी लड़की अब साहब चली जा रही तो बाजार में क्या खरीदना है अब भाई अब हर दिन यार अर्दली बाजार हमारा छोटा सा बाजार था शहर का वहां पर क्या खरीदना है तो उसको समझ नहीं आता था तो सबसे पहली दुकान एक जूते की दुकान पड़ती थी तो उसको यह समझ में आ गया कि मुझे रेड बेलीज खरीदना है तो सब रेड बेलीज तो अब भैया कितनी रेड बेलीज हो गई मुझे तो पता नहीं मैं तो यह नहीं बता सकता मगर दादी ने कभी इनकार नहीं किया कि रेड बेलीज खरीदना है तो वो हमारी छोटी बेटी जो है उसके लिए रेड बिलीज खरीदी जाएंगी मां दुर्गा का ये रूप भी था मुझे नहीं मालूम इसको क्या कहते हैं मगर ये रूप था जिसने कि वो कुछ भी देने को तैयार थी। उसके पास जो था उसको अपने पास रखने का कोई शौक नहीं था उसको नई साड़ियां खरीदने का शौक था मगर पहनने का शौक नहीं था नई साड़ियां खरीदती थी और अपनी बहुओं को दे देती थी तुम पहनो बच्चों को नए से नए कपड़े खरीदना है मैं परेशान हो जाता था कहता रहता था आखिरकार क्यों यह खरीद रही हो मगर इन सारी बातों के पीछे मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो कि मैं आज कह सकता हूं कि मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मेरी मां नहीं कर सकती हो मां हर कुछ हर चीज करने में सक्षम थी मुझको आज भी याद है हम लोग मां रिटायर हो गई थी और हम कहीं बाहर नौकरी कर रहे थे जब हम लोग कहीं बाहर से जाते थे कुछ दिनों के लिए मां के पास या मां हमारे पास आती थी तो मेरी माता का शरीर थोड़ा स्थूल था तो हम लोग बस हमारा काम ही यह होता था कि उनके पास जाकर लेट जाना और हम कभी यह नहीं सोचते थे कि हमारे उनके ऊपर लद जाने से हमारा भी वजन बहुत था हमारे उनके ऊपर लद जाने से उनको शरीर में कोई कष्ट होता होगा हम कभी यह सोचते नहीं थे क्योंकि हम यह नहीं समझ सकते थे कि हमारी मां में कोई कमजोरी भी हो सकती है पहली बार फरवरी मैं शायद फरवरी 2005 था या 2008 था 2005 था शायद 2005 फरवरी था मैं मुरादाबाद में था मां का फोन आया वो फोन पर रो रही थी बनारस से और वो कह रही थी कि मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं मैं उस वक्त ब्रांच मैनेजर था और आप समझ सकते हैं कि फरवरी का महीना ब्रांच मैनेजर के लिए थोड़ा दिक्कत वाला महीना होता है क्योंकि वो बजट बजट का पूरा करने का चक्कर होता है मगर खैर मैं उस क्षण पर हिल गया क्योंकि मां में कुछ कमजोरी है ये मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था खैर हम बनारस के मां का जो इलाज कराना था कराया वो अस्पताल में भर्ती हुई उस क्षण से मुझे लगा कि मुझे मां की देखभाल करनी है और मेरे लिए वो एक बहुत ही कटु अनुभव था बहुत ही मुश्किल समय था मुझे शारीरिक रूप से या जिसे कहें कि फिजिकली वो समय कठिन नहीं था मतलब फिजिकली भी शायद कठिन रहा होगा मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा कठिनाई थी मानसिक मानसिक कठिनाई यह थी कि मुझे ये समझने में दिक्कत हो रही थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मां को मेरी मदद की जरूरत पड़े अरे हमेशा तो मुझे मां की मदद की जरूरत पड़ती थी साइकोलॉजिकली मुझे उनसे जितना आश्वासन मिलता था वो शायद ही कहीं मतलब मुझे लगता है हर एक मां करती होगी अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों का आ, आ, का रक्षा देखपाल, पिताजी से डांट पड़ने से बचना मैं आज तक मतलब यू कहिए कि उस समय तक मैं अपने आप को एडल्ट नहीं समझता था जबकि मेरी उम्र शायद 50 से ऊपर हो चुकी थी क्यों नहीं समझता था क्योंकि मुझे लगता था कि ठीक है यार ये लोग हैं मगर अफसोस मैं क्या बताऊ मैं ज्यादा तो बात नहीं कह सकता इस वक्त मैं यही बंद कर रहा हूँ और आपने मेरी बातें सुनी उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और बात की बातें फिर और कभी करूंगा क्योंकि अभी इस वक्त मैं शायद इससे ज्यादा कह नहीं पाऊंगा अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार धन्यवाद उसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी